महाराज जिनको नरक नरक कहते हैं नरक जिनका नाम है वो प्रलोकी के भीतर ही ये नगत थे क्योंकि बाहर सुखदेव जी निकाले हैं तो ये जगत के अंदर ही दक्षिण दिशा में माने जाते हैं ये भूमि के नीचे और जल के ऊपर नरक नाम की वस्तु है अट्ठाईस नरक उनके नाम बताए हैं कामिश्र अंध कामिश्र गौरव महारौर उम्मीदा काल सूत्र अशिपत्र सुपर्मुक्त अंधसूत्र कृष्ण भोजन संघर्ष ऐसे अट्ठाईस नर्क इनमें जो बाकी लोग हैं वो इसमें जाते हैं पूर्ण्यात्मा स्वगम है या पुरुषम बनते क्या धारादी होंगे जो परस्परी ग्रहण करता है उसको तो अंध कामस नाम के द्वारा जाना पड़ता है और यश तू महमित मा मैं और मेरा ऐसा समझ करके में से विरोध करता है अपने कुटुंभ का पालन करता है वो गौरव रखने जाता है यस टू संजीवान पशु पक्षियों का जो मानस खाने वाला है जो पशु और पक्षियों की हिंसा करता है वो परलोक में यमूख को तो भक्त पंडे उमृताप नरक उम्रताप नरक में जाता है और जिस कढ़ाई में तपा हुआ तेल रहता है उसमें वो आ डाल दिया है तो इस तरह से अट्ठाईस नरक हैं उसमें अनेक ताप करने वाले अनेक प्रकार से दुखभ हो को दंड देता है वो सूतर्म नाम के नृत्य में जाता है जो चोरी से या बलपूर्वक स्वर्ण रत्न को की चोरी करता है वह संघर्ष नाम के नृत्य में जाता है वैसे अथवा जो राजा हैं या से हैं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो गैतनी जान भी नहीं है वहां करते हैं हो या राम हो या शक्ति हो या वैश्य या उसकी स्त्री हो यह उस स्वराम के व्यक्ति जो मदुरापान करता है तो उसके मुख में लोहा गर्म करके उसके मुख में लोहा कर्म निश्चित लोहे का रस लोहा गरम करके उसको मुख में डाला ऐसे पृथक पृथक पाप कम के लिए जो अतिथियों को क्रूर दृष्टि से देखता है उसको घी बढ़वा उसके लिए नेपक्यों को अपनी चौंक से उत्पादन कर का यमाराय सन पाप कटो यथात्र प्रवेशंतु धारण कास्तु स्वर्ग यमराज के यहां दोनों व्यक्ति जाते हैं पापी भी जाते हैं पूर्णियात्मा भी जाते हैं पूर्णियात्मा एक लाइन में खड़े होते हैं उनको कुर्सियां पड़ी होती हैं आराम से बैठे होते, है। होते हैं पापी जो एक खड़े हैं पहले पुण्यात्मा को कहते हैं यमराज अरे यूनम सर्वे महात्मा हो नरक क्लेश भी होता आप सर्वे महात्मा हो संत हो सृजिनी हो तुमने नरकों के क्लेश से डर करके पाप नहीं किए तुमने तो निज कर्म प्रभावे यहां गम्यताम सर्वम पद इसमें हमारी कोई दया नहीं है तो अपने कर्मों के प्रभाव से लो तुम स्वर्ग में जाओ तुम इंद्र लोग को तो जाओ तुम लोक को तो जाओ यमराज उनको पहले सकते हैं। संसार जन्म संप्राप्त है पुण्य व्याप्त होते मेरा मानव मनुष्य मनुष्य लोक में जाकर के जो पुण्य करता है समेत पिता समित अरे उसका तो हम भाई के समान पिता के समान उसका स्वागत करते हैं सम्मान करते हैं यमराज करते उसका सम्मान करते हैं और फिर पापियों को और देखते हैं अरे पापा रे, रे, हैं। रे, गया गया गया रे? तो राजा अरे दस्तो अरे यमराज मत्था ठोकते हैं अरे तुम मनुष्य बन करके भी थ्रिया आ गए मरे नर का दुस्सहासन थी जिसमें बड़े बड़े दुख दिए जाते हैं ऐसे नरक हैं ये क्या तुमने बात सुनी नहीं थी सुनी तो होगी उस समय कब समझनी होगी अरे सब का लोग और उनका फल को और भेज को नज के प्रयागराज में उनको एक महात्मा मिले नेपाली, काशी से आते थे वो। लोग पूरी जी के यही चेहरे बोले महाराज हमारे यहां नेपाल में एक नदी के किनारे सत्ता हो रहा है जरम पर कई वर्षों से वो सत्ता पूरा हो जाता है तो दूसरा बैठ जाता है वो पूरा होता है तो बैठ जाता है क्या बात उसने बताया कि ये बहुत बड़ा व्यापारी था धानों का धानों धान देखता वो तो धानों में भूसा मिला मिलाकर करके देख तो मर ले नरक में लहां एक तेरी था वही तो उसकी मृत्यु हो गई तो उसको यमराज के दूध नरक में ले गए यमराज ने कहा इसको अभी क्यों तो ले आ रहे क्योंकि अभी इसका जीवन है जल्दी से जाओ उसको तो इसके शरीर में प्रवेश कर दो जब तक इस दर इसके शरीर के भस्म ना कर दे तो उसको लौटा करके जा रहे यमराज के दूध जो उसको ले गए थे उसे उसके शरीर में प्रवेश करके पीने के लिए जा रहे थे वो जो व्यापारी था उसका सिर्फ दुसाना गड़ा हुआ और उनके ऊपर को पैद हो रहे थे उसका सिराना गा गाड़ हुआ तो उसको यह बता चला कि ये व्यक्ति वही जा रहा है उसी के गांव के आस का था तो उसमें बुला करके चाह रहे थे तू जाकर आगे घर में कवर कर देना जेज मेरी यह जैसा ये बाल बच्चों से कह देना तो तुम्हारा जो, रह, जो है तुम्हारा जो तो पूर्वज वजह उसकी ये दशा हो गई है गईगा उसके लिए सत्ता पर अगर विश्वास न करें तो उसने बताया कि तो वो असर किया काट के खंभे हैं उनमें हमने भर करके कर रखी है देखिए तुम मिलेंगे तुमको धन मिलेगा चलो एक किसी को तो पता नहीं बस वो तो आकर के उसको तो जो उसके घर वाले ले जा रहे स्मशान को जर से भी वो जीवित हो गए अरे भाई यदि हमारा और जीवन है दो। फिर वहां से उठ करके उसके गांव में जाने लगा कहां जाते हो तो हमको सूचना देनी है वो सेठ जी से के व्यापारी वहां उनका भूसान से लड़ा हुआ उनके उसने वहां जाके सूचना दी और उसने बताया कैसे ऐसे उसने संपत्ति बताई है वहां खंभे चीरे गए उसमें असक्तियां निकली तो इतना पैसा निकला है कि उसका सप्ताह निरंतर हो रहा है एक सप्ताह पूरा हो जाता, जाता, तो हो जाता, जाता। है दोबारा बैठ जाता है दोबारा अंतर हो गया फिर बैठ जाता है। ये पंचम स्कंध पूरा किया बोलिए श्री कृष्ण नगर हो परीक्षित कहते हैं महाराज क्या ऐसा कोई उपाय है क्या कि जिससे मनुष्य को तो नरक में न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय मनुष्य पाप तो प्रास्त तो तो बन ही जाते हैं पर उसको तो नरक में न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय सुखदेव जी ने कहा है क्या जिससे कोई प्रायस्त बन जा रहा है वो तो मनो यावंक में जो उसका प्रायश्चित लिखा है वैसे कर लो प्रायश्चित कर लेने से फिर नर्क में नहीं जाना पड़ता पर बोले दो ले एक बार प्रायश्चित कर भी लिया और फिर वही बात कर लिया पापन करो फिर क्या फिर तो कंजा सरस्वत है हाथी को स्नान कराओ फिर सूरत भी ऊपर कर मैं सुखदेव जी बोले गए तो क्या है तो फिर तो समूल नाश कर ले वासनाओं के सह नष्ट हो जाएगा तो असली प्रायस्तित्व पर ज्ञान ही है विचार ही है प्रायस्तित्व ज्ञान दे राजन जो व्यक्ति पथ्य अन्न का भोजन करता है उसको व्याधियां नहीं सका ऐसे जो यमनियमों का पालन करता है धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान का उदय होता है। कोई तप से ब्रह्मचर्य से संदर्भ का पालन करने से शरीर इंद्रिय से होने वाले देह से वाणी से होने वाले पापों को नाश कर देते हैं, अनुग्रहण में और कोई व्यक्ति तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण पापों को नाश कर देते हैं, खास करो निवार में आकर तानी काी नारायण पराम पुनः पुनः थी आप सुरापूर्णम तुम भूमि जो नारायण पराण मुख है भगवान से मुख है उसको प्रायश्चित भी पवित्र नहीं करते भगवान के चरणों में एक बार भी मन जिसने लगा दिया वो स्वप्न में भी यमराज के दूतों को नहीं देखता और इस विषय में हम तुमको तो एक इतिहास सुनाते पहले वो लोग कन्नौज में कानपुब्ज देश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था दासी के संग से उसका आचार नष्ट हो गया चोरी करता था युवा खोलता था उस तरह से कुटुंब का पालन करता था अट्ठासी वर्ष की उसकी उम्र हो उसके दस पुत्र थे छोटे पुत्र का नाम था नारायण पहले नारायण कैसे रख लिया आपने नाम वो तो चोर रात आती था तो कहते हैं कि महात्मा आ थे उसके घर उसकी ये दशा देखकर के महात्मा कह रहे थे अरे मूर्ख और तेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है कोई साधन नहीं हो सकता तेरे से तू अपने इस छोटे बच्चे का नाम नारायण रख ले तब तो उस बच्चे के बहाने से ही तू बार बार नारायण नारायण तो कहता रहेगा तेरी ये ते ठाक का ये साधन बन जाए उस बच्चे में उसकी बड़ी प्रीति थी, थी हर समय उस बच्चे के स्वास्थ्य रखता था मृत्यु के समय जब यमदूत उसको लेने आए तो डर करके वो नारायण नारायण कुहार होने लगा और भगवान के पार्षद इधर घर घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए भक्तों भगवान के पार्षदों ने देखा कि अरे ये तो मरने के समय हमारे भगवान का नाम देगा या दौड़ करके आ गए भगवान के, के पास और यमराज के दूतों से कहा करे इसको छोड़ दो क्या प्राप्ति प्राप्त यमदूतों ने कहा कि आप लोग कौन है यमराज के शासन को ना करने वाले हम तो अविवार की आज्ञा से ले जा रहे हैं यूएम थे तुम लोग को ही देर कौन और तो जो तुम्हारे शरीर के तेज से दिशाओं का अंग हो रहा है भगवान जी सब बोले अरे अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म का तत्व तो बताओ धर्म का लक्षण बताओ क्या धर्म किसको कहते इसका क्या अपराध है क्यों ले जा रहे तो यम राज के दूत बोले अरे धर्म का रक्षण हम जानते हैं बताते हैं। क्या वो तो कहते हैं कि वेदक प्रणाली को तो धर्मा यगर्मस्थ वेद जिसका प्रतिपादन करता है वो उसको धर्म कहते रहे जिसका निषेध करता है वो अधर्म होता है और वेद क्या है कि वेद तो नारायण का स्वरूप ही है वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू कि सुषमा वेदों को किसने बनाया बोलो स्वयंभू ने बनाया किसी कहते हैं इसका क्या अपराध है क्या लिए जाए और उन्होंने बताया इसको अपराध है कि महाराज ये पहले अच्छा ब्राह्मण का कुछ संपन्न था एक दिन ये अपनी पिता की यात्रा से कुछ कहा लेने को गया इसने मार्ग में एक व्यक्ति को देखा एक देशिया को भोग में लेकर अपने आप सलाप नहीं रहा था उसे कर बस कहते हैं इस ब्राह्मण ने उसको देखा तो अब विचार से अपने चित्त को रोकते हुए मन को रोकने पर भी न रोक सकते बशी कर तुम न समर्थ करोग और फिर आपके उत्कृष्ट आदत तबा को विचार की अर्चना और पिता की संपत्ति से उस वेश्या को उसने अपने बस में कर लिया अपने घर में ले अपनी स्त्री का त्याग कर दिया इसने ब्राह्मण करे का आचरण सब छोड़ दिया इसलिए अब हम यमराज के पास स्त्री लिए नहीं हो जाते भगवान के दूसरा ने कहा अरे तुम अभी धर्म का निर्णय अरे तुमको तो ये पता नहीं है कि इसने मरने के समय नारायण नारायण के उच्चारण किया तो संपूर्ण पार्थना समझ से आ है नारायण का उच्चारण करने पर कर, तो संपूर्ण पार्थना का नाम खुल जाता है वो पापी कहां है अभी ये पापी का मेरे मुख से भगवान का नारायण का नाम निकल गया इससे यमराज के पासों से मनो मुक्ति मिल गई कहां मैं और कहां भगवान का पवित्र नाम मेरे मुख से निकल गए थे और कहता है कि अब मैं जो शेष जीवन है इसमें अपने कल्याण का साधन करूंगा ऐसा निश्चय करके और सारी लोग हम का त्याग करके गंगा द्वारा जयू यही आ ये तो स्थानीय था सत्संगी में प्राप्त ज्ञान आसन गंगा द्वार हर द्वार में आ गए गंगा द्वार में आ और यहां आकर के इन युगा, आसिनो योगम सका और जान योग में मस्त हो संसार के पदार्थों तो से मन आकर्षित करके भगवान में लगाए भगवान तो ये कहते है तो तो तो <laughs> हैं कि अगर है तुम हमें मन में लगा सको तो और जगह भी मत लगाओ कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता अन्य जो कहते हैं अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम ऐसा करो और जगह मत मन न, न लगने दे उसी से खब हो जाए गुणित मन आकर्ष्य ब्राह्मण योजित अजामने यही किया संसार के पदार्थों से मन हटा करके परमात्मा में रख वो मृत्यु के समय फिर भगवान के पार्श्वों का पार दर्शन दर्शन सिर से, से उनको प्रणाम किया उसका आधा शरीर तो बंगाली में था आधा शरीर गंगा के बाद इस तरह से उसने शरीर त्याग किया ध्यान करते हुए व्यक्त और उसने दिव्य रूप उसको भगवान जी पार्षद का रूप प्राप्त हो गया और ऐसा अभिमान आरोह्य व्यक्त मुखम गये अभिमान में बैठकर थे और सीधा व्यक्त हो गया और ये श्री कृष्ण ने भगवान कहा महाराज यमराज के दूत यमराज के पास लौट के गए तो यमराज से उनकी क्या बातचीत थी वो तो सुनाओ शमदेव कहते हैं कि यमदूत यमराज के पास गए और यमराज से ये कहने लगे हाथ जोड़कर के कि महाराज आप ये बताओ कि संसार में शासन करने वाले कितने जीवलोकस्य कत शासा कत्सं की कितने शासक हम तो आप ही को समझते थे ये सारे विश्व में आप ही का शासन है जब दंड देने वाले अनेक होंगे तो किसको दंड दिया जाए किसको न दिया जाए इसका निर्णय कैसे हो अथा सर्वभता हम शास्था तुमे उनको तो अभी तक यही निश्चय है कि संपूर्ण प्राणियों का शासन आप ही के हाथ में सबके शासन करने वाले आप पर इस समय चार सर्व पुरुषों में आपकी आज्ञा था आपके शासन का उल्लंघन कर तब आज्ञा भगना दूतों से जब ही बात सुनी यमराज समझ गए तो भगवान के पार्षद होंगे भगवान के चरणों का स्मरण करके यमराज बोले हरे ओ दू तो विश्व को उत्पन्न करने वाले पालन करने वाले अपने में लीन करने वाले जो परमात्मा है वो हमसे देने हम तो उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं मरण्य ईश्वर वस्ती दे, देखो हम भगवान शंकर वृद्धा ऋषि ये भगवत प्रणीतम धर्मम देवा करीव हम लोग जानते हैं ब्रह्मा नारद कपिल प्रल्लाद भीष्म सुख और, और वयम एक गुह्यम भगवत धर्म ज्ञाप्ता मोक्ष भगवत धर्म का क्या क्या मायना है इस बात को हम करते इसलिए जीवन मुक्ति का लाभ ले रहे हैं इस संसार में भगवत नाम ही सबसे उत्कृष्ट नामकरण में कौ करना ये जो नाम की महिमा नहीं जानते वो और लोग बड़े बड़े प्रायश्चित्व बताते हैं तो कहते हैं यादवल की स्मृति में मनुष्य स्मृति में तो आप लोग एक बड़े बड़े कठिन कठिन प्रायश्चित्व लिखे हैं वो क्या लिखे हैं रतनामजुर्ग बात ठीक है जिस वैद्य के पास संजीवनी औषधि मृत संजीवनी औषधि नहीं है उसको नहीं जाना। वो तो रोग नाश के लिए चिरायताई तो बताए कड़ुआ डी तो बताए <coughs> यथा वैद्याम मृत संजीवनी औषधि न जानको तो रोग नाशाए भट निम्बा दिन अतए जो वैज्यों के पास मृत जीवनी औषधि नहीं है वो तो रोग नाश के लिए कहते हैं ये कड़वा चिरा का पी लो नीमू घोड़ तो के पी लो यही बताएं कि अवसर इसलिए ज्ञाना एवं विमुश्य भगवती भक्तिगम को जो भगवान परम नाम की महिमा जानते हैं वो तो अपने इसी को बताएं मनुष्य को भी श्रद्धालु भी अधिकारी भी तो होना चाहिए अगर कोई बड़ा पापी है उसको कह दूंगा अरे तू रामनाथ उसको कहां अरे कह कैसे क्या होगा गया महाराज प्राश्चित बताओ जब उसको बड़ा लंबा थोड़ा प्राश्चित बताया जाता है तब उसको श्रद्धालु होती है हाँ, अब मेरे को एक वर्ष तक तीर्थों में नंगे पैर घूमो रिक्शा मांग करके खाओ तुमसे दो हत्या हो गई है ऐसे रहो ऐसे रहो जब हो इतना तप कर लेता है तब उसको और सीधे कहते तू राम नाम ले ले, रामधाम तो देखी विश्वास नहीं होगा अधिकारी नहीं है मेरे अधिकारी एक व्यक्ति बड़ा पापी था निराश हो चुका था कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता किसी ने कहा अरे तेरारी कितना ही पथित है पापी है तेरारी उद्धार हो सकता है जा कबीर जी के पास गए कबीर जी के पास गए कबीर जी देगा घर मिले नहीं कबीर की स्त्री थी मंडी में तो बड़ी आशा लेकर के आया था कर्मी जी हमको नहीं मिले क्या बात माता जी भी बड़ा काफी हूं मैं अपना पापों का प्रायश्चित करना चाहता था मेरे पाप कैसे मैं कैसे मेरी शुद्धि कैसे तो बोले कि इस काम को तो मैं नहीं करती तो बोलो माताजी तो क्या है बोलो तू यहां बैठ करके आप पुरुष के श्रद्धा से तीन बार राम राम रहे और समझ रहे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए आर एक मत कर उनमें आप मज के बड़ी श्रद्धा से और एक राम गांव कहा और काम आजादी अब मैं आधे काम पकड़ता हूं और मैं बोलो तो हो गया सर तो प्रसंग उतर के लौट के आ रहा था कर्णी जी मिल गए बोलो महाराज गया तो मैं आपके पास था पर माता जी ने मेरा काम कर दिया बोलो तो क्या करा बोलो तीन बार मुझसे राम राम कर अब कभी जी घर आ बोले अरे देवी तुम्हें भगवान के नाम पर तेरे विश्वास क्यों अरे तेने तीन बार क्यों लगाया क्या एक बार के कहने के वो आप नहीं होते अगर एक बार से नहीं होंगे तो तीन बार भी क्या करोगेगा भगवान नाम पर जितना विश्वास होना चाहिए तेरा वैसा विश्वास नहीं जी कहते हैं इस इतिहास को तो मलयाचल पर्वत पर बैठे हुए अगस्त जी के द्वारा हमने सुना था एवं इतिहास हम मलयाचल रहे आशीरो अगस्त्यो हरिम पूजन कथया नास्यम करण का सुखदेव जी के ना ये इतिहास हमने ये कथा सुनी है अगस्त जी से सुख so परीक्षित कहते हैं हमने तुमको सुनाई जब सुखदेव तो जी ने परीक्षित को सुनाई और हमने तुमको सुनाई ये जो तो अखबार की बात थी वो इतनी परंपरा से आई तुमको लोग जो है दस्तकता समुद्र में मिले और पृथ्वी को दृष्ट के जा सके था और दो आकर के अपने मुख्य मुख्य वायु अग्नि अग्नि और वायु की दृष्टि वृक्ष जनता के साथ बन गए साफ उनकी व्यक्ता के लिए चंद्रमा और बाढ़ को वृक्ष किए गए थे और राष्ट्री नाम की कन्या है उसके पद में सूर्य लो ये तुम्हारे वर्ष हो दक्ष महाराज उन दक्षिताओं के कन्या में वो जो है दाक्ष की कन्या थी उसके दक्ष की और दक्ष महाराज वो तो बड़े प्रतस्थित थे उन्होंने बड़ा अदर्श किया और अंत गुरु से के विश्ष थे तो भगवान तो ने स्तुति की भगवान प्रसन्न हुए थे और वो भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए मनश्यामा ईश्वा का प्रसन्न रतन सुमर आरक्षण किए हुए शिवकर